राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम मानसिक विकलांगता कुछ सूत्र कुछ संदर्भ यह कार्यक्रम मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है दीदी याओना क्या है अरे ये क्या कमीज और नेकर पहने बैठा है अभी तक कमीज के बटन क्यों नहीं बंद किए और ये जूते भी उल्टे पहन रखे हैं ना तो फीते हैं और ना ही मोजे हमेशा देर कर देता है कर देती हूं सोनू को अभी तैयार हम सामने वाले पार्क ही में तो जाना है मां ये सोनू अपने आप कपड़े क्यों नहीं पहन पाता 8 साल का हो गया है कोई बात नहीं मीरा मैं कर देती हूं इसे तैयार हम आ जा बेटे सोनू लो पहनो कमीज हां जल्दी-जल्दी कपड़े पहनो बेटे हां ये बटन बंद करो हम तो लो हो गया सोनू तैयार मीरा हां मां अब ले जाओ सोनू को अपने साथ ध्यान से जाना और सोनू को अपने साथ ही रखना अच्छा मां चल सोनू चल आ दीदी मां ये सोनू 8 साल का हो गया है अपने कपड़े खुद क्यों नहीं पहनता मां ये सोनू 8 साल का हो गया है अपने कपड़े खुद नहीं पहनता मां ये सोनू 8 साल का हो गया है 8 साल का हो गया रे खुद क्यों नहीं पहनता 8 साल का हो गया है 8 साल का हो गया है यही सवाल तुम्हें अपने आप से पूछती हूं सोनू अभी तक अपने कपड़े पहनना नहाना ठीक से खाना क्यों नहीं सीख पाया पता नहीं क्या होगा सोनू ये कब सीख पाएगा आखिर कब सीमा जी सीमा अरे माधुरी आओ अंदर आओ अरे इतने सालों बाद कैसे याद आई जब से यहां से गई हो कोई खबर ही नहीं दी हां वाकई सच बहुत साल हो गए इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं मिला और सुना मीरा सोनू कैसे हैं सोनू तो बहुत छोटा सा था जब मैं यहां से गई थी अब तो 7-8 साल का हो गया होगा हां हो तो गया है पर क्या बात है सीमा इतनी उदास होकर क्यों बोल रही हो सब ठीक तो है पता नहीं माधुरी सोनू अभी तक अपने काम करना नहीं सीख पाया है कोई काम सिखाती हूं तो पूरी तरह ध्यान ही नहीं दे पाता है बात को सीखने और समझने में बहुत समय लगाता है स्कूल भेजा तो वहां भी दूसरे बच्चों जैसा नहीं सीख पाया सोनू ना तो पूरी बात समझता है और ना ही समझा पाता है सीमा हम क्या तुमने सोनू की क्षमताओं पर ध्यान दिया है कहीं सोनू की आंखें तो कमजोर नहीं है क्या सोनू को ठीक से सुनाई देता है बहुत गुमसुम या बेचैन तो नहीं रहता सोनू की आंखें तो ठीक हैं उसे सुनाई भी ठीक देता है हंसता है खेलता है तो आ, सीमा आ, मुझे याद है जब सोनू का जन्म होने वाला था तब तुम्हारी तबीयत ठीक ही रहती थी सोनू का जन्म भी एक अस्पताल में और सामान्य परिस्थितियों में हुआ आ, याद करो सीमा क्या सोनू को बाद में कभी तेज बुखार या कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हुई या किसी प्रकार का दौरा आया हो नहीं सोनू को कोई खास बीमारी तो नहीं हुई परंतु हां एक बात है सोनू ने एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा देर से चलना सीखा वैसे तो एक बच्चा 1 से 1.5 वर्ष की आयु में चलने लगता है पर सोनू ने लगभग 2.5 वर्ष की आयु में चलना सीखा और आम बच्चे की तुलना में इसने बोलना भी देर से सीखा माधुरी लगभग 4 वर्ष की आयु में सोनू ने बोलना शुरू किया पर माधुरी तुम यह सब क्यों पूछ रही हो देखो सीमा बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है हम बच्चे की क्षमताओं को जानने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे के विकास क्रम की गति को समझा जाए मतलब यह जानना जरूरी है कि बच्चे ने उठना बैठना चलना बोलना लिखना वगैरह वगैरह कब सीखा सीमा यह तो तुम बता ही चुकी हो कि सोनू की दृष्टि कमजोर नहीं है और वह बधीर भी नहीं है और फिर तुमने यह भी बताया कि सामान्य बच्चे की अपेक्षा सोनू ने चलना और बोलना देर से सीखा हां को कोई गंभीर बीमारी या उसके साथ कोई दुर्घटना भी नहीं हुई तो हो सकता है क्या हो सकता है माधुरी क्या लगता है तुम्हें मैं यकीन से तो नहीं कह सकती पर फिर भी यदि सोनू के मस्तिष्क की जांच करा ली जाए तो सोनू की विशिष्ट क्षमताओं का पता चल सकता है मस्तिष्क की जांच हां सीमा जैसे हम सबकी लंबाई शरीर की रचना रंग और शारीरिक शक्ति अलग-अलग होती है ना वैसे हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं दिमाग की जांच कराने से हमें यह पता चल जाएगा कि सोनू का मानसिक स्तर कितना है उसमें कितनी बुद्धि है इस जांच के लिए कहां जाना होगा माधुरी अरे तुम्हारे शहर में जो बड़ा अस्पताल है ना उसी के साथ एक बाल निर्देशन केंद्र भी है जहां मस्तिष्क की जांच हो सकती है ठीक है मैं कल ही बाल निर्देशन केंद्र जाऊंगी क्या बाल निर्देशन केंद्र यही है जी हां कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर साहब मैं अपने बेटे सोनू की जांच कराना चाहती हूं जी सोनू अपने सभी कार्य एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा बहुत धीमी गति से करता है हम और किसी भी बात को समझने की क्षमता भी इसमें बहुत कम है हम ठीक है आप बच्चे को अंदर ले आइए मैं इसकी पूरी जांच करूंगा आ, आओ सोनू आओ अंदर आओ बेटा आओ आओ शाबाश आई डोंट वांट टू साउंड लाइक सिमा जी मैंने पूरी तरह से सोनू की जांच कर ली है जी सोनू शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है पर इसकी बुद्धि सामान्य बच्चों से कम है आपने ठीक से देख लिया है ना सीमा जी हमारे पास कुछ निर्धारित परीक्षण होते हैं जिनकी मदद से व्यक्ति की बुद्धि और उसकी कार्यक्षमता की जांच करते हैं इन्हीं परीक्षणों के आधार पर हम व्यक्ति की मानसिक आयु यानी मानसिक विकास का अनुमान लगाते हैं कई बार कहने कारणों से गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद या फिर बचपन में बच्चे के दिमाग को किसी प्रकार की हानि हो जाती है इसी हानि के कारण मस्तिष्क का विकास सीमित हो जाता है और मानसिक विकास में कमी रह जाती है डॉक्टर साहब क्या इस दिमागी बीमारी का कोई इलाज है नहीं सीमा जी यह दिमागी बीमारी यानी मनोरोग नहीं है मनोरोग और मानसिक रूप से पिछड़ा होना दोनों में अंतर है मनोरोग अर्थात मानसिक बीमारी में बुद्धि की कमी नहीं होती मनोरोग व्यक्ति की सोच और भावनाओं से संबंधित होता है जी इन मानसिक बीमारियों का इलाज भी है परंतु मानसिक रूप से पिछड़ापन एक अवस्था है जो हमेशा रहती है किसी भी दवा या इलाज द्वारा बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता मानसिक रूप से पिछड़ापन या मानसिक विकलांगता का इलाज तो बस यही है कि ऐसे बच्चे के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार किया जाए जी इन्हें नजदीक से समझा जाए इनकी काबिलियत और कमियों को जाना जाए इनके बुद्धि के अनुरूप इनको काम सिखाए जाए और इनमें आत्मविश्वास जगाया जाए परंतु डॉक्टर साहब सुनो देखने में तो कम बुद्धि का नहीं लगता आप ठीक कह रहे हैं सीमा जी मानसिक विकलांगता में कुछ स्थितियां होती हैं जहां बच्चे के नैण नक्ष शरीर की रचना दूसरे बच्चों से भिन्न होती है अधिकतर ये बच्चे देखने में सामान्य लगते हैं इन्हें तो केवल इनके व्यवहार और कार्यक्षमता से ही पहचाना जा सकता है हम्म मंदबुद्धि बच्चों की ग्रहण शक्ति भी कम होती है इनकी ध्यान एकाग्रता भी स्थिर नहीं होती इसलिए ये बच्चे किसी विशिष्ट कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते जी इन बच्चों की अपने परिवार और अपने साथियों से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है ये खुद अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते और सही निर्णय ले पाने में असमर्थ होते हैं इसलिए परिवार के सदस्यों को विशेष प्रयासों द्वारा इन मंदबुद्धि बच्चों को निर्देशन एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है डॉक्टर साहब तो क्या मेरा सोनू कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा क्यों नहीं सीमा जी एक बात और मानसिक रूप से कमजोर बच्चे चाहे पूरी तरह से आत्मनिर्भर ना भी हों यदि उन्हें सीखने के पर्याप्त मौके दिए जाएं तो वे अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं डॉक्टर साहब क्या इन बच्चों की शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध भी है जहां उनको इनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा सके हां सीमा जी हमारे यहां मंद बुद्धि बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों एवं संस्थाओं का प्रबंध है जहां इनकी सही देखभाल होती है इन संस्थाओं में सामान्य स्कूलों की भांति कक्षाएं नहीं होती यहां बच्चों की बुद्धि और कार्यक्षमता के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है प्रत्येक बच्चे के व्यवहार का गहन अध्ययन करके ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है जी पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद चित्रकला हस्तकला नृत्य संगीत इन सभी बातों पर विशेष बल दिया जाता है डॉक्टर साहब आज आपसे इन मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के विषय में इतना कुछ जानकर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने सोनू का सही मार्गदर्शन कर सकूंगी मेरा सोनू भी आगे पढ़ेगा और आप निर्भय बनेगा जी जरूर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत डॉक्टर साहब जी नहीं यह तो मेरा फर्ज था मानसिक विकलांगता कुछ सूत्र कुछ संदर्भ अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख अर्चना प्रभाकर विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार अभय भार्गव रश्मि धर सुनीति कोहली यमन कौशिक और मालती कौशिक ध्वन्यांकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो